अब हम सुनवा रहे हैं पाठ दो बैलों की कथा झूरी के पास दो बैल थे हीरा और मोती दोनों में बहुत प्यार था वे नांद में एक साथ मुह डालते और एक ही साथ हटाते जूरी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता था वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था पशु भी प्यार का भूखा होता है वे भी झूरी को बहुत चाहते थे झूरी की पत्नी का भाई गया एक बार हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव ले जाने लगा बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जाता है रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया मोती बाएं भागा तो हीरा दाएं इस पर गया ने उन्हें पहुत पीटा है है है है यह है है है है घर पहुचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया पर उन्होंने उसे सूंगह तक नहीं रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चे किया उन्होंने जोर लगा कर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले सुभा होने पर जब जूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार स उन पर हाथ फेरने लगा परंतु छुरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया फिर भी वे खुश थे अगले दिन गया फिर आया इस बार वह उन्हें गाड़ी में झोद कर ले चला रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे पर हीरा समझदार था उसने गारी समाल ली जैसे तैसे गया घर पहुंचा अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू किया अब वह उन्हें दिन भर हल में जोतता जब तब उन्हें मारता पीटता शाम को घर लाकर मोटे-मोटे रस्सियों से बांधकर उनके सामने रूखा-सूखा भूसा डाल देता वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया दोनों वहां से भाग निकले थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा पर उन्हें पकड़ न सका अब हीरा और मोती आजाद थे रास्ते में उन्हें एक सांड मिला वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए भागना बेकार था इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया सांड ने आकर हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की सांड घबराया वह किसी एक का तो मारकर कचूमर निकाल देता पर यहां दो थे मिलकर काम करने में बल है दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया दोनों अब बड़े प्रसन्न थे आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया भूख तो लगी रही थी हरी-हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजीहौस में बंद करवा दिया हीरा और मोती ने देखा कि कांजीहौस में और भी कई जानवर थे भैंसे घोड़े घोड़ियां गधे सब के सब कमजोर और दुबले पतले वहां किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का यहां कहां आप हसे है? उन्होंने सोचा रात हुई मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया दो चार चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई उसका उत्साह बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें लगानी शुरू की दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी फिर भैंसे और बकरियां मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया नीलाम में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे उनकी हड्डियां निकल आई थी भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहां से दम आ गया वे दोनों तेजी से भागे आगे आगे दोनों बैल पीछे पीछे व्यापारी पर जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई वह उनसे लिपट गया इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा मोती ने आप देखा नताव वह व्यापारी पर झपटा व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी-दौड़ी आई उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए अभी आपने सुना पाठ दो बैलों की कथा। बच्चो पुस्तकाले में जाकर मुन्शी प्रेमचन की कहानी इद गह पढ़ो और उसे कक्षा में सुनाओ।